पटु रूपेण हनुमान ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हैं बड़ी चमक दमक आपके शरीर में से खूब प्रभाव निकल रही है बड़ी रोशनी निकल रही है आप क्या त्रिलोकी के कर्ता साक्षात परमेश्वर हैं ऐसा हमारे मन में आता है क्या आप दोनों प्रधान पुरुष है प्रकृति पुरुष है आप ही जगत के उपादान निमित्त कारण हैं क्या आप ही जगत के रूप में बने हैं माया से मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं खेल खेल में पृथ्वी का भार उतारने आए हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए आए हैं ये क्षत्रिय की आकृति ये क्षत्रिय की आकृति लेकर के आप अवतीर्ण हुए हैं तो ये कौन है अब तो महाराज क्या आप लोग फिर से सृष्टि स्थिति प्रलय करना चाहते हैं आप तो स्वतंत्र हैं, प्रेरक हैं सबके हृदय में स्थित ईश्वर हैं। क्या आप दुनिया में विचरण करने के लिए साक्षात नर नारायण ही तो नहीं आए हैं नर नारायण लोके चरंतावीति में मति ही यदि इन रामायणों को पहले पढ़ लिया जाए ना, रामायणों का मूल तो वाल्मीकि रामायण है ये तो अध्यात्म उपदेश की प्रधानता से ये छाट लिया गया है मूल तो वाल्मीकि रा, रामायण है तो इन रामायणों को जब पढ़ लिया जाए तब मालूम पड़ जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की योजना के लिए पहले से कितनी सामग्री मौजूद नर नारायण की तुम दो क्या तुम दोनों नर नारायण हो नर नारायण लोके चरंतावीति में मति ही राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो ना इस छोटे से ब्रह्मचारी को वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी भारी प्रशंसा है देखो ना इस नन्हे से ब्रह्मचारी को इसने तो अशेष शब्द शास्त्र का अध्ययन किया है शब्दशास्त्रम अशेषण श्रुतम और एक बार नहीं अनेक बार सुना है ये सब आठों व्याकरण इसको मालूम है और इसने इतने बड़े भाषण में एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया लक्ष्मण जी से हनुमान की प्रशंसा करके फिर हनुमान से बोले मैं दशरथ नंदन राम हूँ ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और हम लोग अपनी सीता के साथ यहाँ आए थे सो वहाँ किसी राक्षस ने हमारी पत्नी का अपहरण किया उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ विचरण कर रहे हैं तुम किसके हो और कौन हो सो बताओ अब तो हनुमान जी ने कहा आ, हमारे राजा हैं सुग्रीव हम बानरों के राजा सुग्रीव हैं और भी बड़े बुद्धिमान हैं। चार मंत्रियों के साथ वो गिरी मूर्खा पर गिर शिखर पर रहते हैं ये बाली के छोटे भाई हैं सुग्रीव और बाली बड़ा पाती है उसने इनको तो घर से निकाल लिया और इनकी पत्नी का हरण कर लिया इसी उसी के डर से ये मुख पर्वत पर रहते हैं और मैं हूँ सुग्रीव का सचिव वायु नंदन मेरा नाम है हनुमान अंजनी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ था सो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप सुग्रीव के साथ मैत्री कर लीजिए तुम्हारी पत्नी हरी गई है और उनकी पत्नी भी तो तुम्हारी पत्नी का जिसने हरण किया है उसके मारने में सुग्रीव बड़ी सहायता करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि पत्नी हरण होने पर आदमी को कितना दुख होता है तो आओ है न आओ। बाढ़ की जान प्रसूति सूती का पीड़ा जिसकी पत्नी हरी नहीं गई वो क्या जानेगा कि पत्नी हरण में है न कितना दुख होता है सो आओ इसी समय चलें जब ही हमारी सलाह आपको जचती होए अब तो श्री रामचंद्र ने कहा कि कपिश्वर मैं तो सुग्रीव से सख्य मैत्री करने के लिए आया हूँ आए इस काम के लिए हूँ और उनका जो काम होगा ना वही हमारे पत्नी के चोर को मारेंगे तो बात नहीं है मैं भी उनकी पत्नी के चोर को मारूंगा मैं उनकी मदद करूंगा वो हमारी मदद करेंगे ये तो मैश्री की बात है अब तो हनुमान जी ने अपना ब्रह्मचारी का रूप छोड़ दिया प्रभु पहचानी परे चरणा ये जब हनुमान पर यहां से सुग्रीव रहते हैं अब तो रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों हनुमान जी के कंधे पर चढ़ गए बहुत दिनों से सवारी पर नहीं बैठे थे जब से सुमंत जब से सुमंत रथ पर से उतार के गए थे तब से सवारी पर बैठने का कोई काम नहीं पड़ा था अब ये हनुमान जी अकेले ऐसे मिले जो राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पर उठा लें ये तो बड़े वीर बड़े पुरुष हैं ना ये महाराज हनुमान जी के बारे में कोई कहते हैं कि ये वैराग्य रूप है गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि ये प्रबल वैराग्य रूप है और श्री रामानुजाचार्य का कहना है कि ये आचार्य रूप हैं प्रबल प्रबल विवेक है और आचार्य रूप है सीता जी को राम जी से मिलाने के लिए पहले जाके ये दृष्टिपूत करते हैं फिर मिलाते हैं तो हनुमान जी विवेक रूप हैं कि वैराग्य रूप हैं। तो विवेक और वैराग्य में कोई फर्क नहीं होता जो विवेकी होता है वो विविक्त पदार्थ से वैराग्यवान भी होता है जो वैराग्यवान होता है उसको किससे वैराग्य करना यह मालूम भी होता है विवेक और वैराग्य दोनों एक ही है और इस विवेक वैराग्य में इतना सामर्थ्य है कि ये भगवान को लेकर के चाहे जहां पहुंचा सके विवेक वैराग्य भगवान की विवेक वैराग्य भगवान को अपने ऊपर लेकर चाहे जहां पहुंचा सकता है भगवान के वाहन है विवेक और वैराग्य अब तो ऊपर चढ़ गए हनुमान जी उनको लेकर के ये नहीं कि पैदल चले उछल गए हो हनुमान जी हाँ अब राम जी को कोई अपने कंधे पर लेगा तो उसको धीरे धीरे चलने की क्या जरूरत है वो छलका और वो परमेश्वर के पास पहुंचा, क्षण भर में सुग्रीव के पास पहुंच गए अब वहाँ वृक्ष वृक्ष छाया में जाकर ये नहीं कि ले जाके सुग्रीव के पास खड़ा कर दिया तो सो नहीं एक वृक्ष की छाया में ले जा करके हनुमान जी ने उतार दिया और वहाँ राम लक्ष्मण बैठ गए तब हनुमान जी गए सुग्रीव के पास और जा करके देखो ये एक संभाल की बात है बड़ा किसको करना है सुग्रीव को बड़ा करना है कि राम लक्ष्मण को बड़ा करना है तो एक पेड़ की छाया में राम लक्ष्मण बैठ गए और हनुमान जी गए सुग्रीव के पास बोले कि आप बिल्कुल डरिए मत श्री राम लक्ष्मण यहाँ पधारे हुए हैं और आप चल के उनके साथ मैत्री जोड़िए और अग्नि की साक्षी में मित्रता कीजिए सो झट सुग्रीव जी चल के राम जी के पास आए ये ने कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि हमको यहाँ शिष्टाचार का पालन कैसे करना चाहिए है ना? नदी राम को सीधे कंधे पर लेके सुग्रीव के पास पहुंच जाते हैं तो उसका अर्थ ये होता कि हनुमान जी सुग्रीव को बहुत बड़ा मानते हैं उनसे मिलाने के लिए राम को ले आए हैं और जब रामचंद्र वृक्ष की छाया में विराजमान हो गए लक्ष्मण जी विराजमान हो गए और उसके बाद जाकर वे सुग्रीव जी को बुला करके ले आए तो ये राम के गौरव के अनुरूप काम हुआ सरसेण मवा मसब आ करके महाराज सुग्रीव जी ने स्वयं अपने हाथ से काटी हुई एक वृक्ष की दाल हनुमान श्री रामचंद्र को बैठने के लिए दी अच्छा इसमें और भी एक शिष्टाचार की बात है कि सुग्रीव ने लक्ष्मण को नहीं दिया हनुमान जी को दिया हनुमान जी ने लक्ष्मण को दिया और फिर लक्ष्मण जी ने कटी हुई दाल सुग्रीव को बैठने के लिए दिया कि तुम इस पर बैठे लक्ष्मण जी छोटे हैं लक्ष्मण जी छोटे हैं और राम राजा हैं, सुग्रीव राजा हैं, तो राजा को राजा ने दिया और लक्ष्मण को मंत्री ने दिया और लक्ष्मण ने फिर सुग्रीव राजा को दिया ये यहाँ है ऐसे ही है वृक्ष शाखाम स्वयं छत्वा विस्तरा हनुमान लक्ष्मण आदात सुग्रीवाय च लक्ष्मण आनंद का समा बंध गया अब लक्ष्मण ने पहले रामचंद्र जी ने बातचीत शुरू नहीं की लक्ष्मण ने यही सब भूल जाता है साधारण व्यक्ति रामचरित्र का वर्णन करने लगे तो ये बात भूल जाएगी और तो राम ही बातचीत करने लगे बोले भाई बड़े कृपालु हैं सो तो ठीक है लेकिन अब यहाँ तो राजा से राजा का मिलना हो रहा है तो लक्ष्मण जी ने सारा वृत्तांत कहते सुनाया कैसे बनवास हुआ कैसे सीता हरण हुआ अब तो सुग्रीव जी बोले कि मैं सीता जी को ढूंढूंगा उनका अन्वेषण मैं करूंगा और तुम्हारी ब्रह्नलीलितलहरिका व्यंजिता संख्यविंद ब्रह्मा विपुत विधु विचिक्ष विस्ता संविदूमशुज्वलिमलचित्रस्तमायासपूर्णती मम मन सेनागात्म बिहर् ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ स भूता श्रीराम संगता अध्यात्म गेयार भुवनत्रय <laughs> <coughs> देखो भगवा श्रीरामचंद्र की करुणा एक जीव को सुग्रीव को मित्र बनाने के लिए अग्नि को साक्षी देते हैं नहीं तो उनको क्या जरूरत है कि आग को साक्षी बना किसी से मित्रता करें उनका प्रेम है उनकी करुणा है दोनों हाथ फैला के सुग्रीव का आलिंगन किया और सुग्रीव जी को अपने साथ बैठा लिया अब सुग्रीव जी की हिम्मत बढ़ गई दोनों राजा राजा दोनों की मित्रता हो गई मित्र राजा हैं। और एक देखो ये बात कि यदि बलवान शत्रु से लड़ाई हो तो उसके लिए सहायक होना आवश्यक है सुग्रीव को राम की सहायता चाहिए थी और राम को सुग्रीव की सहायता चाहिए थी बिना सहायक बलवान हुए प्रबल शत्रु का सामना नहीं किया जा सकता अब हो गए दोनों सखा सखा शब्द का अर्थ होता है जो साथ ही साथ खाए सुग्रीव का भोजन सह इति सखा जो एक साथ भोजन करे उसका नाम सखा सह इति। एक का नाम लेने पर दूसरे का भी नाम लिया जाए राम सुग्रीव राम लक्ष्मण श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण उद्धव इसका नाम सखा होता है जिसकी ख्याति साथ साथ हो उसका नाम सखा तो सुग्रीव जी बोले कि सखा अब मैं अपनी राम कहानी आपको सुनाता हूँ बाली ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है उसको आप सुन लीजिए मयासुर का पुत्र है मायावी बड़ा घमंडी था उसने किस्क के पास आकर बाली को ललकारा बाली से सहन नहीं हुआ लाल लाल ला करके दौड़ पड़ा और वो भगा मायावी अपनी गुफा में जाकर घुस गया बाली उसका पीछा हुआ करता पीछा करता हुआ गया और गुफा के दरवाजे पर मुझसे कह दिया कि सुग्रीव तुम यहाँ खड़े रहो और मैं जाकर उसको मार के आता हूं बहुत दिन बीत गए अब बहुत दिन के बाद वहां से निकला रक्त गुफा में से तो मैंने समझा कि बाली मर गया और ये ये अपने आप समझने वाली जो बात होती है ये हमेशा ही गलत होती है इसमें न अन्वय है न व्यतिरेक है न हेतुग्रह है न व्याप्तिक है कुछ नहीं हमने अपने आप ही समझ लिया ऐसे जो लोग ईश्वर को अपने आप समझते हैं वो भी ईश्वर को बिल्कुल गलत तलत ही समझते हैं अपने आप क्या समझ लिया कि इनके मन में क्या है तो सुग्री उन्हें समझ लिया कि बाली मर गया और एक बहुत बड़ी चट्टान उठा के गुफा के दरवाजे पर लगा दिया मेरे बारे में भी एक आदमी ने एक बार ऐसा समझा था कि मुझे उससे बहुत तकलीफ हुई हो हम बलिया गए एक सभा में बिना बुलाए मैं और प्रबोधानंद जी दोनों थे ये प्रबुद्धानंद नहीं दूसरे स्वामी प्रभु प्रबुद्धानंद तो हमें तो एक मित्र से मिलना था सुना कि वो इस समय सभा में है तो हम उनसे सभा में ही मिलने के लिए चले गए खाती बाबा वहां पे आहा तो वहां गए तो पकड़े गए व्याख्यान भी दे दिया अब दूसरे दिन मैं नहीं गया क्योंकि बिना बुलाए सभा में गया था तो तो मिलने के लिए गया था और दूसरे दिन जब नहीं गया तो वहां के जो संयोजक लोग बड़े बड़े थे अब उनका नाम हम नहीं लेंगे उन्होंने ये सोचा कि हमारी सभा बिगाड़ने के लिए वो नहीं आए हैं अब उनके पास सौ दो सौ आदमी जाके घेर के बैठे जब हमको फिर मालूम पड़ा कि वो लोग बड़े दुखी हैं गुस्साएं तब मैं फिर अपने आप ही उठ के उनकी सभा में गया तो ये जो दूसरों के मन के बारे में हम अंदाज लगाते हैं न तो ठीक ठीक व्याप्ति ग्रह होता है न ज्ञान होता है न अनुमान होता है अब सुग्रीव जी झूठे अनुमान के चक्कर में पड़ गए अंदाज लगाने को लोग अनुमान समझते हैं अनुमान तो एक प्रमाण है और वो व्याप्तिग्रह पूर्वक होता है पहले देखा हुआ हो और बाद में देखने पर मिल जाए तब अनुमान सच्चा होता है अब वहां से लौट करके सुग्रीव आए और गांव में कह दिया ये भी कह दिया कि बाली मर गया सुग्रीव का राजा अभिषेक हो गया और वो उसकी पत्नी के साथ रहने लग गए इसी बीच में बाली दुश्मन को मार के लौटा और देखा कि यहां तो सुग्रीव राजा बने बैठे हैं सो उसने तो वो घूंसे लगाए कि सुखग्रीव जी को दुनिया में कहीं बैठने की जगह नहीं मिली उसी ऋष्यमुख पर्वत पर जहां ऋषि के साथ से मतंग ऋषि के साथ से वैसे बाली नहीं आता था उसी पर आकर के बैठे सो तो सुखग्रीव जी ने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं और अब यही रहता हूँ आपके चरणारबिंद के स्पर्श से मुझे सुख हुआ है मैं आपका मित्र हूँ रामचंद्र मित्र के दुख से दुखी हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे दुश्मन को मारूंगा ये बात शायद आर्य समाजी लोगों को तो पसंद नहीं आवे क्योंकि उनके ईश्वर बड़े न्यायकारी होते हैं हाँ भक्तों के ईश्वर न्यायकारी कभी नहीं होते वो तो पक्षपाती ही होते हैं और यदि भगवान अपने भक्त का पक्षपात न करें तो कोई झूठ मूठ उनकी भक्ति क्यों करेगा है? जब उनसे कुछ उम्मीद होए कि हमारा कोई काम बना देंगे तब न उनसे पर नहीं न्यायकारी है तो जैसे उसके लिए वैसे हमारे लिए हम काहे को चापलूसी करें खुशामद करें नाम लेके पुकारें, तो भक्तों के भगवान जो है वो भक्त का पक्ष लेते हैं अपने प्रेमी का पक्ष लेते हैं राम भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे पत्नी के डाकू बाली को अपने हाथ से मारूंगा ये प्रतिज्ञा भगवान ने कर ली सुख अब देखो एक भगवान की दूसरी करुणा का वर्णन ये है कि सुग्रीव ने कहा महाराज बाली बड़ा बलवान है उसको आप कैसे मारेंगे एक बार दुंदुभी नाम का बड़ा महान बलवान असुर आया किसकिंधा में महामहिष का रूप धारण करके और जैसे महिषासुर को देवी ने मारा था वैसे ये महामहिष का रूप धारण करके ये आया और उसने बाली को युद्ध के लिए रात में ललकारा बाली को आया क्रोध और अब भैंसे का सिंह पकड़ के उसने धरती पर पटक दिया और एक पाव उसको मारा और सिर उसका अलग से अलग कर दिया उसके शरीर से अब वो जो दुन्दु का सिर था वो मतंग मातंग आश्रम के पास जाकर के गिरा और वहां खून की बरसा होने लगी तो मातंग जी ने साफ दे दिया कि यदि बाली हमारे इस पर्वत पर आवेगा तो उसका सिर फट जाएगा, तो तभी से बाली यहां ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता है और मैं निर्भय हो करके यहां रहता हूं तो राम जी देखो ये दुंदुभी का जो सिर है वो पहाड़ के समान मालूम पड़ता है और उसको उठा फेंकने का सामर्थ्य बाली में था तो अब जो उस सिर को उठाकर फेंक देगा तो पहाड़ के समान सिर वो बाली को मार सकता है अब तो राम भगवान ने परीक्षा दी हो ये परीक्षा देने में कृपा है नहीं तो कह देते जाओ तुमको विश्वास नहीं है पर न है ना बोले कि नहीं नहीं सुग्रीव तुम देख लो पादांगुष्ठे ने चाक क्षेपाक अपने पांव के अंगूठे से उसको दस जोजन दूर फेंक दिया अब तो साधु साधु साधु होने लगी बहुत साबाद साबाश जैसे बोलते हैं वैसे साधु साधु बोलते हैं सुग्रीव को अभी परीक्षा नहीं अभी विश्वास नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ बोले महाराज उस समय तो ताजा सिर था बड़ा भारी था नहीं? और अब तो ये सूखा हुआ अब तो ये सूखा हुआ सिर था सो आपने उठा के फेंका है तो कैसे पता कैसे पता लगे सो सुग्रीव का ये जो सात ताल हैं महाराज ऐसा हिलाता है बाली इनको पहले भिजालाया करता था कि सब पत्ते तार का पत्ता टूट के गिरना कोई आसान काम नहीं है ये तो जो लोग ताल के पेड़ से परिचित होंगे उनको मालूम होगा सो so, बाली जब हिलाता था तो सातों एक एक ताल के पत्ते वो तोड़ के गिरा देता था सो so, तुम एक बाढ़ से इनमें यदि छिद्र कर दो तो हमको विश्वास हो जाएगा कि तुम बाली को मारोगे सो so, रामचंद्र ने फिर बाढ़ उठाया और एक ही बाढ़ से उन्होंने सात तालों को भेज दिया हमने ऐसा सुना है कि ये जो सातों ताल थे ये टेढ़े मेढे थे हो जब एक सांप था वो सांप के ही शरीर पर ये सातों ताल हो गए थे वो सांप वही जड़ हो गया था ऋषि के सांप से और वो कहीं टेढ़ा टेढ़ा मेरा बीस बार था ताल सात ही थे तो रामचंद्र भगवान ने क्या किया कि अपने पांव से उस सांप की पूछ दबाई तो वो जाग गया और सीधा हो गया और सीधा हो गया तो एक ही बार में एक ही बार में सातों तालों को मार दिया ये बात भी रामायणों में है रामायण सत्यकोट या पारा रामायण तो सौ करोड़ होते हैं ऐसा नहीं है ये अपनी अकल से सोचा हुआ जो रामायण होता है वो दूसरा होता है आश्चर्य चूडामणि ग्रंथ का नाम है आश्चर्य चूडामणि जिसमें रामचरित्र है अनर्घ राघवम प्रसन्न राघवम ये सब रामचंद्र के उन्मत्त राघवम ऐसी बढ़िया कथा छोटी सी पुस्तक और ऐसी बढ़िया पुस्तक है उसमें काव्यमयी संस्कृत में है बाबा हम तो संस्कृत ही जानते हैं ना हम तो दूसरी भाषा तो जानते नहीं उन्मस्त रागव एक दिन क्या हुआ कि सीता जी गई फूल चुनने जब थी रामचंद्र जी के साथ दंडकारण्य में तभी तो ये हुआ कि रामचंद्र सीता जी के विरह में व्याकुल होंगे तो सीता जी को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि कितने व्याकुल हुए तो भगवान की लीला ने ऐसी रचना की कि जब सीता जी गई फूल लेने तो एक ऋषि के आश्रम में घुस घुसे और ऋषि का साथ था कि हमारे आश्रम में कोई स्त्री आवेगी तो हरनी हो जाएगी तो सीता जी हरनी हो गईं। अब हरनी हो गई तो रामचंद्र ढूंढने के लिए गए सीता जी कहां गई कहां गई अब तो सामने ही तो सीता जी थी कभी आके उनके पांव को भी सूंघ लें और कभी उनके चारों ओर घूमे कभी रोए हरिणी के रूप में और सीता जी को हुआ वियोग, रामचंद्र को हुआ वियोग अब उस सीता के वियोग में उन्मत्त हो गए पागल हो गए तो उस पुस्तक का नाम उन्मत्त राघवम है नायण पागल राम तो पागल हो गए बिल्कुल अब ऋषि जी की समाधि टूटी कई घंटे बीत गए तब उन्होंने आके देखा कि राम तो व्याकुल है फिर उन्होंने देखा अपनी जोग दृष्टि से राम का सीता जी तो सामने नहीं है ये ही है ये तुमको देख रही है रोते तुम्हारे ऊपर बार बार मुंह लगाती है आंसू गिराती हैं और तुम तो पहचानते ही नहीं हो आहा। तब फिर उन्होंने अपने सांप को हटा लिया सांप को जब हटा लिया तब सीताराम का मिलन हुआ तो एक बार संयोग रहते हुए रहते हुए ही सीता के बिरा में राम कितने व्याकुल होते हैं कि ये बात रामचंद्र ने देख ली एक बार तो भवभूति ने मिलाया है दोनों को गिरह दशा में सीता राम दोनों एक साथ आके और फिर अलग हो गए वो बहुत विचित्र कथा उत्तर रामचरितम में है नारायण अब तो वो सांप सीधा हो गया और भगवान रामचंद्र ने एक बाण में सारे तालों को मार दिया देख कर दे को भिन्न चिन्ह भिन्न कर दिया अब वो बाढ़ जो रामचंद्र खा था, था वो पर्वत को भूमि को सबका निर्वेदन करके फिर राम के तर्कस में आ गया अब सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ बोले कि आप तो जगत स्वामी परमात्मा हैं और मेरे बड़े बड़े पुण्य से आपका समागम हुआ है मैंने तो ये देखो रामचंद्र की मित्रता कि अपने भ्रूभंग मात्र से सृष्टि की रचना और संहार करने में समर्थ होने पर भी एक बनर को अपना मित्र बनाने के लिए बारंबार परीक्षा देते हैं कि इसका हमारे ऊपर विश्वास हो जाए विश्वास कराना चाहते हैं अपने ऊपर की विश्वास से ही तो इसका कल्याण होगा विश्वास ना हो तो कल्याण कैसे हो अब तो सुग्रीव को भगवान ने अपने हृदय से लगाया था तो सुग्रीव को हो गया ज्ञान उनके वैराग्य भगवान से जब प्रेम होता है तब संसार से वैराग्य होता है बोले मेरे पुण्यों का फल है कि आपका दर्शन हुआ बड़े बड़े महात्मा लोग संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं आपके साथ तो मोक्ष रहता है महाराज जहाँ जहाँ राम ज मोक्ष सचिवम जैसे राजा के साथ उसका सचिव जाता है वैसे राम मोक्ष जहाँ जहाँ राम जाते हैं वहाँ वहाँ मोक्ष जाता है मोक्ष राम का सचिव है मैं आपसे प्रार्थना कैसे करूं? ये स्त्री पुत्र धन राज्य सब तुम्हारी माया की रचना है इसलिए राम अब मैं इसको नहीं चाहता हूँ तुम्हें प्राप्त करके सौभाग्यवश आज मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ मैं तो मिट्टी के लिए प्रयास कर रहा था और हमको खजाना मिल गया मृदर्थन जत माने नसत पते मिट्टी खोदने के लिए कुम्हार गया कहीं और खोदते खोदते उसको तो बड़ा भारी खजाना मिल गया तो आज ये अनादि अविद्या से संसिद्ध जो बंधन है सो छिन्न हो गया अविद्या अनादि होती है लेकिन शांत होती है ऐसा वेदांतियों की मर्यादा है अनादि होने पर भी शांत होती है अच्छा अज्ञान कब पैदा हुआ एनी बेसेंट से किसी ने पूछा कि अज्ञान अनादि कैसे है तो उसने कहा कि बेवकूफी किसी कॉलेज में पढ़ा के नहीं सिखाई जाती थी तो बच्चे के साथ खुद आती है हाँ उसको पढ़ाओ सिखाओ तो बेवकूफी मिट जाती है अज्ञान अनादि और शांत होता है और ज्ञान जो है ज्ञान जिसको बोलते हैं ना वो सादी और शांत होता है महावाक्य से उदय होता है और उदय होके अविद्या को नष्ट करता है और स्वयं भी नष्ट हो जाता है जो सत्य है वही रहता है ऐसी वेदांतियों की मर्यादा है तो so, जगदान, तपस्या आदि जो कर्म हैं, उनसे ये बंधन नहीं कटता है बल्कि और दृढ़ होता है क्यों बोले उसमें तो अहंकार और पक्का होता है न जीर्जते पुनर्दारढ्यम भजते संस्थित प्रभो उससे संसार जीर्ण नहीं होता बल्कि और दृढ़ होता है क्योंकि अहंकार जिस जिस काम से अहंकारता चाहे धर्म का करता हो चाहे उपासना का करता हो चाहे योग का करता हो चाहे समाधि का करता हो चाहे शांति का करता हो जहाँ करता होगा वहाँ तो संसार दृढ़ होगा तो तुम्हारे चर्च-चरण चरणारविंद के दर्शन से ये तत्काल नष्ट हो जाता है जिसका मन आधे क्षण के लिए भी तुम्हारे स्वरूप में स्थिर हो जाता है उसके अनर्थों का मूल अज्ञान तत्ण नष्ट हो जाता है इसलिए हमारा मन सदा तुम्हारे अंदर रहे और हमारी वाणी सदा राम राम ये मधुर गान करे चाहे कोई ब्रह्मघाती हो शराबी हो सारे पापों से छूट जाता है पाप कोई ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल छूट का न हो पाप या पुण्य कोई भी ऐसा नहीं होता जो छूटता नहीं क्योंकि वो चिपकता जो है वो आत्मा में नहीं चिपकता अंतकरण में चिपकता है तो जब अंतकरण छूट जाएगा, तो पाप तो अपने आप ही छूट जाएगा। जायेगा तो सुमुचते सर्वपात कई हमको अब सुख्रीव जी ने कहा हमको विजय नहीं चाहिए और हमारी पत्नी है बाली के पास तो जाने दो महाराज कोई बात नहीं है हमको पत्नी का सुख भी नहीं चाहिए हमें तो तुम्हारी भक्ति चाहिए जिससे संसार का बंधन छूट जाए ये संसार तुम्हारी माया की रचना है मैं तुम्हारा अंश हूँ अब तो हमें अपने चरणों की भक्ति दीजिए और भाव संकट से छुड़ाइए पहले तुम्हारी माया के कारण हमारा ज्ञान आवृत हो गया था तब मैं समझता था की ये मित्र है और ये दुश्मन है ये उदासीन है ये तो माया का सारा का सारा खेल है सो आज आपके चरणारविंद के दर्शन से वो सारा का सारा छूट गया अब तो सर्वम ब्रह्म में भाती क्व मित्रम क्वच में ये भगवान रामचंद्र का जो क्षण भर के लिए आलिंगन प्राप्त हुआ उससे ये सुग्रीव को क्षणिक सदबुद्धि का उदय हो गया हो ये नहीं समझना कि ये सुग्रीव को ज्ञान ही हो गया बोले हमको तो सब ब्रह्म ही मालूम पड़ता है न दोस्त है न दुश्मन है कभी कभी सत्संग के प्रभाव से आदमी में सदबुद्धि आती है तो वो अभिमान कर बैठता है कि ये मेरी अक्ल काम कर रही है अरे तुम्हारी अक्कल इतने दिनों तक कहाँ थी ये तो उधार की आई हुई है थोड़े दिन रहेगी So, जब तक तुम्हारी माया से बंध रहता है तब तक आदमी गुणों में विशेषता का अनुभव करता है और जब तक वो रहती है तब तक नानात्व रहता है ये दुनिया में जो नानापना है ये अच्छा है बुरा है सुख है दुख है अपना है पराया है राग है द्वेष है तभी तक ये सब नानात्व रहता है और ये नानात्व मूल तत्व को न जानने के कारण है और जब तक नानात्व रहता है तब तक कालकृत भय है ये एक बार खट से ये बंधन काटा जा सकता है हो। अगर योग्य अधिकारी हो तो खट से एक बार ये बंधन काट सकता है और जो अविद्या की उपासना करता है वो तो घोर अंधकार में डूबता है सब पुत्र स्त्री आदि का जो बंधन है ये माला माया मूलक है और माया तुम्हारी दासी है इसलिए रघुनंदन इसको काट दो बस हमारी चित्र वृत्ति तुम्हारे चरण पद्म में पाद पद्म में लगी रहे और हमारी वाणी तुम्हारे नाम का संगीत और कथा करे और हमारे हाथ तुम्हारे चरणों की सेवा में लगे और मेरे अंग को तुम्हारे अंग का संग मिले और त्वन मूर्ति भक्तान स्वगुरु चक्षु हो अपनी आंख अपने गुरुदेव को देखे और तुम्हारी मूर्ति के भक्तों को देखे और कान हमेशा तुम्हारा श्रवण करे और ये हमारे जो चरण हैं ये तुम्हारे मंदिर में जाएं और हमारे अंग तुम्हारे चरणों की धूल से मिश्रित जो तीर्थ हैं उनमें स्नान करे और सिर हमारा तुम्हारे चरण कमलों को निरंतर नमस्कार करे क्या कर ठीक बात है अब इस तरह भगवान का आलिंगन प्राप्त होने से सुग्रीव के सारे कलमस का नाश हो गया अब रामचंद्र भगवान ने मुस्कुरा करके सुग्रीव को देखा और बोले मोह करी माया का विस्तार किया क्योंकि काम भी तो उनसे लेना है ना बोले सखे सुग्रीव भी रामचंद्र को सखा कहते हैं और श्री रामचंद्र भी सुग्रीव को सखा कहते हैं आपने तो सुनाई है केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई रघुबर रावरी है बढ़ाई निदर गनी आदर गरीब पर गरत कृपा दिखाई केवट मीत कहे सुख मानस बानर बंधु बढ़ाई जब कोई बानर उनको सखा कहता है तो बड़े खुश होते हैं एक एक बानर को भरत के समान देखते हैं श्री रामचंद्र रघुवन तो एक एक बानर को ये दृष्टि है हो तो भरतों से मुही अधिक प्यारे बोलते हैं भरत जितने प्यारे हमको हैं उससे ज्यादा प्यारे तो हमें ये बानर हैं हनुमान जी से कह दिया तुम मम प्रिय लक्ष्मण से धूना है अब कहा रह गए लक्ष्मण कहाँ रह गए भरत ये बानर लोग जो हैं महाराज कहाँ बढ़ गए यही भगवान की विशेषता है निदर गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकारी भगवान ने कहा कि सुग्रीव जो तुमने कहा वो बिल्कुल सच है लेकिन मेरी इज्जत का भी तो कुछ ख्याल करो मेरी इज्जत बोले महाराज आपकी इज्जत कहाँ अटक गई आके इसमें अरे लोग कहेंगे कि अग्नि को साक्षी बना करके तो राम ने सुग्रीव को मित्र बनाया और उनका कोई काम नहीं किया राम को मित्र बनाने से सुग्रीव का क्या काम हुआ कुछ नहीं हुआ तो इसी लोकापवादों में भविष्य हमें लोग अपवाद लगावेंगे कि राम की दोस्ती से भी सुग्रीव का कोई काम नहीं हुआ इसलिए जाओ तुम बाली को ललकारो एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा और तुमको राजा बनाऊंगा सुग्रीय ने जाकर के महाराज ललकारा बालिको अब तो बाली जी आख लाल लाल हो गई ये क्रोध आता है तो मनुष्य का बल क्रोध से बढ़ता नहीं हो क्रोध से मनुष्य का बल क्षीण हो जाता है और वो दौड़ा सुग्रीव को मारने के लिए देखो क्रोध के समय तो हाथ पांव कांपने लगते हैं है न जीव कापने लगती है क्रोध में बल बढ़ता नहीं गुस्सा आ गया तो हमने मार दिया गुस्सा सो बात नहीं है अब तो दोनों में लड़ाई होने लगी महाराज देखने में दोनों एक तरह के लगे एक तरह के लगे तो भगवान रामचंद्र जी ने बाण नहीं मारा और उधर बाली ने घूसा मार करके स्पष्ट कर दिया सुग्रीव जी को वो भाग के आए राम तुम तो हमको मरवा डालना चाहते हो ये हमारा भाई नहीं है दुश्मन है और मारना हो तो तुम खुद अपने हाथ से क्यों नहीं मार देते हो तुम सत्यवादी होकर के मुझे विश्वास दिला करके ऐसा काम करते हो मेरी उपेक्षा क्यों करते हो तुमको तो शरणागत बदतल हो रामचंद्र ने हृदय से लगाया उनके शरीर पर अपना हाथ फिराया और उनको जो तकलीफ हुई थी उसको मिटा दिया और बोले लो तुमको मैं एक माला पहना देता हूँ अब की मैं सौगंध खाके कहता हूँ रामो हम त्वाम सपे भ्रातर हनिश्यामी रिपुम क्षणात आ, मित्र भाई भाई सुग्रीव मेरा नाम राम है और मैं क्षण भर में तुम्हारे दुश्मन को मार डालूंगा फिर लक्ष्मण से भगवान ने ये बात कही सुग्रीव के गले में फूल की माला पहनाई सुग्रीव से सुमण भी माला स्वयं नहीं पहनाई उन्होंने हो लक्ष्मण से पहनवाई हमको एक राज परिवार की याद है हम लोग मंच पर बैठे थे तो महारानी ने आके हम लोगों को तो साधु जितने थे उनको माला पहनाया और सफेद कपड़े में जो महात्मा लोग बैठे थे साफ कह दिया कि हम सफेद कपड़े वालों को अपने हाथ से माला नहीं पहनाते हमारे राजा महाराजाओं का ये कायदा है आ, तो उनको आके सचिव ने सचिव ने उनको माला पहना तो ये रामचंद्र भी राज्यभिषेक अपने हाथ से नहीं करते हैं माला वाला अपने हाथ से नहीं पहनाते हैं लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सुग्रीव को माला पहना दे तो लक्ष्मण ने सुग्रीव को के गले में पुष्प माला पहना दी और बोले जाओ इनको तुम भेजो लक्ष्मण ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया गले में ऐसी माला बांध दी जिससे सुग्रीव की पहचान हो जाए अब जाके फिर पुकारा ललकारा सुग्रीव जी ने अब तुरंत बाली फिर दौड़ने को हुआ तो तारा ने हाथ पकड़ लिया ये पत्नी को यह हक होता है हो कि अपने लिए अहितकारी काम करने के लिए यदि पति जा रहा हो तो पत्नी का ये अधिकार है कि हाथ पकड़ के उसको रोक ले गच्छन बालिनम तारा गृह स्वा निशिषे धतम न गंतव्यम तो मत जाओ अभी सुग्रीव मार खा के गया था चिल्लाता हुआ रोता हुआ और अभी फिर लड़ने के लिए आ गया तो किसी बलवान सहायसी प्राप्ति हो गई है बाली ने कहा शंका मत करो हाँ मेरा हाथ छोड़ दो प्रिय कर्म परित्यज्य गच्छ तुम मेरा हाथ छोड़ के जाओ घर में मैं जाता हूँ और मैं शीघ्र सुग्रीव को मार के आ जाऊंगा यदि सुग्रीव का कोई सहायक होगा तो उसको भी मैं मार डालूंगा भला दुश्मन सामने ललकारे और मैं न जाऊ ये बात कैसे हो सकती है तारा ने कहा कि मैंने सुना है अंगद से की अयोध्या श्रीमान रामचंद्र लक्ष्मण भाई के साथ वन में आए उनकी पत्नी का कोई हरण कर ले गया रावण उनकी पत्नी का हरण कर ले गया और वो ढूंढते हुए ऋषि मुख पर आए हैं सुग्रीव ने उनसे मित्रता कर ली है और राम ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा कर ली है सो तुम मत जाओ नहीं तो यदि ये बात न होती तो फिर सुग्रीव की हिम्मत तुम्हारा सामना करने की नहीं पड़ती तो देखो मेरी सलाह तो ये है कि सुग्रीव को बुला लो प्रेम से और उनको युवराज बना दो और अपनी रक्षा करो और मेरे सौभाग्य की रक्षा करो अंगद की राज्य की सबकी रक्षा करो राम से बैर विरोध करने में कल्याण नहीं है तारा ने तो बाली के पांव पकड़ लिए तो बाली ने झट उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया बोले की तुम स्त्री स्वभाव के कारण डर रही हो कोई डरने की बात नहीं है माना कि राम और लक्ष्मण आए हैं तो मैं उनसे मित्रता करूँगा राम के साथ भी मैं मैत्री करूंगा राम साक्षात नारायण हैं पृथ्वी का भार उतर उतारने के लिए आए हैं उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है मैं तो उनके पांव पकड़कर अपने घर में ले आऊंगा और जो उनसे प्रेम करता है उससे ये प्रेम करते हैं मैं आ, मैं उनसे मैत्री का बर्ताव करूंगा शत्रुता का नहीं और यदि सुग्रीव स्वयं आवेंगे तो मैं उनको मार डालूंगा और तुम जो कहती हो कि सुग्रीव को राज्यभिषेक दे दो वो लड़ाई के लिए ललकार रहा है और मैं उनको उसका जुवराज पर अभिषेक कर दूं ये कैसे बनेगा मैं बहादुर हूं सूरो हम आ, मैं बहादुर हूं सारी दुनिया में प्रसिद्ध और ये गर्पोक किसी बात से मेरे साथ करती हो छोड़ दो शोक इस प्रकार सारा को आश्वासन दिया और बाली सुग्रीव के वध के लिए गया सुग्रीव भिड़ गए महाराज अब उनके गले में तो फूल की माला लगी हुई थी और दोनों में थोड़ी देर तक युद्ध हुआ सुग्री तो लड़े तो बाली के साथ और देख बारंबार राम की ओर है नामम विलोक सुग्री हो जु जुदे जुदी आई लड़ाई हो रही थी तो भगवान रामचंद्र ने वही अगस्त जी ने जो धनुष माण लिया था न तो उसमें इंद्रवाण का संधान करके इंद्र बाण का संधान करके ये इंद्र बाण के संधान का अर्थ ये है कि बाली इंद्र का पुत्र है तो हम तुमको नहीं मारते हैं तुम्हारा बाप ही तुमको मारता है लो इसका मजा आकृष्य कर्ण पर्यंतम अदृश्यो वृक्ष खंड ये सुग्रीव सूर्य पुत्र है और बाली जो है वो इंद्र पुत्र है ऐसा रामायण में है तो श्रीकृष्ण जन्म में तो इंद्रपुत्र अर्जुन से भगवान ने मित्रता की और सूर्य कर्ण को मरवाया श्री कृष्ण और रामावतार में सूर्य सुग्रीव से मित्रता की और इंद्रपुत्र बाली को मरवाया इससे में इससे भी एक समानता आती है और वो महाराज बाण खींचकर पेड़ के आड़े आड़ में खड़े हो गए और वज्र के समान बाढ़ मारा अब तो बाली की छाती फट गई और वो भयंकर शब्द करके गेर पड़ा और दो घड़ी तक तो बेहोश रहा फिर होश में आया और होश में आया तो देखा कि सामने रामचंद्र खड़े हैं अब ये भी तो भगवान का भक्त ही है ये बात तो पहले ही जाहिर हो गई कि इसके हृदय में भगवान की भक्ति है और भवभूति ने ये प्रसंग लिखा है कि रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी पहले तो रावण को रावण पहले बाली को हराना चाहता था कि हम युद्ध में इसको हरा करके बस में कर ले परंतु बाली पर जब रावण की नहीं चली तो रावण बड़ा युद्ध निपुण था उसने बाली से मित्रता कर ली और दोनों में ये शर्त हो गई